समुपस्थित आर्यभद्र पुरुषो पूजा मातृशक्ति आचार्य मान भाव प्रिय ब्रह्मचारी। प्रसंग हमारा ये चल रहा था कि वेदों में किसी भी पदार्थ की विधि का उल्लेख क्यों नहीं किया केवल बीज ही क्यों छोड़ दिया कैसे अंकुर फूटे कैसे वृक्ष बने कैसे उसकी हम छाया में बैठे ये विधि का वर्णन उसको करना चाहिए था पर ऐसा क्यों नहीं किया तो स्वामी जी उपदेश मंजरी के अपने व्याख्यान में कहते हैं कि कुछ ऐसे कार्य होते हैं जिन्हें मनुष्य के सामर्थ्य के बाहर की बात है कि वो उनको कर ले चाहे कितने ही जन्म वो लेता रहे चाहे कितने ही अपनी यात्राएं करते करते वो उस विद्या में पारंगत हो जाए लेकिन फिर भी वो ईश्वर का कार्य करने में समर्थ नहीं हो सकता तो स्वामी जी कहते हैं कि कोई अगर ये कहे कि जो भी कला है वहां पर वेदों में जो भी विद्या है जो भी कलाएं हैं बहुत सारी विद्याएं हैं तो उनका विस्तार से वर्णन इसलिए नहीं किया कर्म की जरूरत भी नहीं थी ग्रंथ का विस्तार भी बहुत हो जाता तो ईश्वर ने हम सब मनुष्यों को एक बहुत उपयोगी जो हमारे शरीर में तत्व है वो हमें दे दिया उससे उपयोगी तत्व और कोई हमारे शरीर नहीं है और वो है बुद्धि इसलिए बुद्धि से ही व्यक्ति सुखी होता है और दुर्बुद्धि से व्यक्ति दुखी हो जाता है तो ये बुद्धि को कहा चलाना है कैसे चलाना है किस संबंध में क्या सोचना है कैसे निर्माण करना है और अब ये जो मेरे सामने है इसको कैसे अपनी आवश्यकता के अनुसार इसको बनाया जाए तो ये सब जो चिंतन है ये परमात्मा नहीं करेगा ये सब चिंतन करने के लिए परमात्मा ने हमें अपार बुद्धि वैभव दिया है हमारे पास अपार बुद्धि का वैभव है और ये सबसे बड़ा वैभव है संपदा है तो इस संपदा को अगर वो हमें नहीं देता और हमें वंचित कर देता तो शायद हम जितनी उन्नति स्वतंत्रता से हम करते हैं जितनी स्वतंत्रता से हम पदार्थों को अपनी इच्छा अनुसार मोड़ देते हैं, वो स्वतंत्रता हमें नहीं मिलती सब कुछ ईश्वर के हाथ में होता और जब किसी व्यक्ति की स्वतंत्रता छिन जाती है तो स्वतंत्रता जाने का जो दुख है वही तो प्रतंत्रता है तो स्वामी जी ने हमें जहां पदार्थों की रचना का ज्ञान कराया वहां हमें बुद्धि भी दी है हमें ज्ञान भी दिया है हमें बुद्धि का प्रयोग करने के लिए स्वतंत्र छोड़ दिया है इसलिए जितनी भी विद्याएं वेद में है वो बीज रूप से ही सुरक्षित है उनका विस्तार नहीं किया है और आगे चलते हैं कहते हैं इसके संबंध में एक अगला प्रमाण भी है तृतीय प्रमाण पहले रख दिया और चौथा प्रमाण अब दे रहे हैं कि वेद अपौर से क्यूँ है कहते हैं कोई कोई ऐसी शंका भी करते हैं कि वेद अनेक पुरुष घटित हैं तो इसका ये उत्तर है कि यदि अनेक पुरुष घटित वेद होते तो वेदों में जो एक वाक्यता आदि गुण है उनकी व्यवस्था कैसे लगाओगे स्वामी जी किसी की शंका रखते हैं यहाँ पर कि कोई कहते हैं कि वेद जो है वो ईश्वर रचित नहीं है ऋषियों के द्वारा उनकी रचना की गई है और उन वेदों की रचना भी अलग अलग समयों में हुई है जैसे कि पाश्चात्य तो जो एक मोक्षमुलर नाम का वैज्ञानिक हुआ है विद्वान भी हुआ है तो उसने ये घोषणा की कि अगर कोई सबसे प्राचीनतम अगर इस धरती पर कोई पुस्तक है तो वो ऋग्वेद है तीनों वेदों को तो उसने छोड़ दिया तो उसी के कहने से ये बात भी निकलती है कि वाद में जो तीन वेद हैं यजुर्वेद है सामवेद है थर्वेद है मतलब उनकी अलग अलग समय में रचना होती रही है और वो ऐसा ही मान के चलते हैं। इसलिए वेद उनकी दृष्टि में अपौ से नहीं है उनकी दृष्टि में वेद मनुष्यों के द्वारा बनाए गए है और मनुष्यों के द्वारा उसमें शिक्षाएं ऐसी दी है जो आगे आने वाली मनुष्यों की पीढ़ी में वो शिक्षाएं काम करें और उससे मनुष्य उन्नति करे लेकिन हमारे भारतीय मनीषी इस बात को स्वीकार नहीं करते वो कहते हैं कि वेद जो है वो किसी ने बनते हुए देखे ही नहीं है और इसकी घोषणा महर्षि कपिल भी करते हैं मनु भी करते हैं दूसरे इसी जितने भी हुए हैं सभी वेदों को अपौर मानते हैं और से कोई भी नहीं मानता तो कहते हैं कि, कि ये संभव ही नहीं हो सकता कि बिना कुछ सीखे बिना कुछ सिखाए बिना किसी को गुरु बनाकर किसी के चरणों में बैठ करके और व्यक्ति स्वतः ही सीख जाए स्वतः ही शिक्षित बन जाए स्वतः ही विद्वान बन जाए ये संभव है नहीं इसलिए ऋषियों के हृदय में जो वेद ज्ञान की बात आती है वो वेद ज्ञान ऋषियों के मस्तिष्क की उपज नहीं है उनको मिला है वो क्योंकि ऋषि हो या मनुष्य हो और ईश्वर तो हमारे सामने तीन की सत्ता मौजूद है एक तो ईश्वर है दूसरे वो ऋषि हैं और तीसरे एक साधारण मनुष्य है अब इन तीनों के साथ में तुलना करके हम आकलन करें इनकी तुलना करके हम थोड़ा सा बुद्धि को फैला करके देखें कि तुलना में क्या निकलता है ईश्वर के जो गुणकर्म स्वभाव है वो पूर्ण है उसमें कहीं भी कोई अधूरापन नहीं है ना तो उसके कार्य में है और ना उसमें स्वयं में है ना उसकी सत्ता में है सब कुछ उसका पूरा है दूसरे ऋषि लोग जो होते हैं, वो अपने ज्ञान में पूरी तरह से पूर्ण नहीं है क्योंकि ऋषि ईश्वर नहीं हो सकते ऋषि अल्पजी ही है और अल्पजी ही रहेंगे और इसका प्रमाण हम सत्याग प्रकाश में भी देख सकते हैं स्वयं स्वामी जी इस बात को कहते हैं कि अगर कोई भूल चूक से इस ग्रंथ में कोई गलती त्रुटी अगर रह गई है तो अगर कोई सब प्रमाण उसका भाव बता रहा हूं अगर कोई सब प्रमाण उसके बारे में हमें जनावेगा तो उसमें सुधार कर दिया जाएगा लेकिन अगर राग द्वेष के वशीभूत होकर के कोई हमें कुछ बताता है तो उस पर ध्यान नहीं दिया जाएगा स्वामी जी की इस तरह की भाषा है वहां पे तो ऋषि स्वयं इस बात को मानते हैं कि ऋषि पूर्ण नहीं है उसका ज्ञान पूर्ण नहीं है इसलिए कही कहीं ना कहीं ग्रंथों में भूल चूक हो ही जाती लेकिन इतना जरूर है जो तीसरे प्रकार के जो मनुष्य हैं, तीसरे प्रकार के जो सामान्य लोग हैं उनमें राग द्वेष ईर्ष्या छल कपट की मात्रा बहुत अधिक रहती है इसलिए उनके लिखे हुए जो ग्रंथ है उनमें सत्य का दर्शन नहीं मिलता है उनमें पक्षपात देखा जाता है उनमें अपना पराया देखा जाता है तो मैंने कहा कि एक तो ईश्वर के द्वारा दिया गया ज्ञान एक ऋषियों के द्वारा दिया गया ज्ञान एक सामान मनुष्यों के द्वारा दिया गया उपदेशात्मक या व्याख्यान या रूप ज्ञान इन तीनों में बहुत ऊंचाई और बहुत नीचाई है ईश्वर में ज्ञान की उच्चता है ईश्वर में ज्ञान की ऊंचाई है कर्म की ऊंचाई है ऋषियों में ज्ञान की ऊंचाई ईश्वर से बहुत कम है लेकिन मनुष्यों में ज्ञान का स्तर बहुत नीचे गिरा हुआ है इसलिए मनुष्य और ऋषि इन दोनों की बात को पूर्णतया ना मान करके हालांकि इनके ग्रंथों से हम बहुत लाभ उठा सकते हैं ऋषियों के ग्रंथों से हम बहुत कुछ सीख सकते हैं हम बहुत कुछ सीखते भी हैं लेकिन ईश्वर की तरह इन ऋषियों के ग्रंथों में भी कहीं ना कहीं कोई भूल चूक होने की संभावना बनी रहती है तो इसलिए ऋषि और साधारण मनुष्य और ईश्वर तो ऋषियों के ग्रंथों में भी सब विद्याओं का वर्णन नहीं है एक ही विषय को लेकर उन्होंने अपने जीवन व्यतीत कर दिए हैं मनुष्यों के ग्रंथों में प्राय करके अपना पराया बहुत मिलता है अपने संप्रदाय की बात करेंगे अपनी मान्यताओं की बात करेंगे अपने जो संप्रदाय के अंदर जो महापुरुष हुए हैं चमत्कारों की बात करेंगे चमत्कार दिखाएंगे और जो व्यक्ति सबसे अधिक चमत्कार दिखाता है अपने गुरु का या अपने ग्रंथों समझ लेना चाहिए कि वो सबसे ही अधिक उसका ज्ञान का स्तर गिरा हुआ है उसमें सत्य खोजने से भी नहीं मिलेगा तो इसलिए स्वामी जी यहाँ पर कहते हैं कि ये जो शंका करते हैं कि वेद अनेक पुरुष घटित है तो वेद अनेक पुरुष घटित नहीं है वो वेद ईश्वर प्रणीत है और वो एक ईश्वर के द्वारा चार ऋषियों के अंदर वो घटित हुए है और वो जो चार ऋषियों के अंदर जो वेद ज्ञान का जो वहां पर अवतरण हुआ है वो उनके मस्तिष्क का चमत्कार नहीं है वो ईश्वर के द्वारा ही उनके अंदर वो ज्ञान आया है इसलिए वेद में कोई संप्रदायवाद कोई जातिवाद कोई धोखा कोई अंधविश्वास ऐसा कुछ नहीं है और वेदों को सुरक्षित रखने के लिए लोगों ने वेदों को कंठस्थ भी किया है आज भी लोग वेद कंठस्थ करते हैं किसी को ऋग्वेद कंठस्थ है किसी को यजुर्वेद कंठस्थ है किसी को चारो वेद कंठस्थ है और उन कंठस्थ किए हुए बच्चों से अगर सुने आप तो वो कई तरह का पाठ सुनाएंगे जटा पाठ की एक प्रक्रिया अलग है माला पाठ की अलग है घन पाठ की अलग है ध्वजा पाठ की अलग है ऐसे आठ प्रकार के पाठों को वो एक वेद मंत्र पे घटा करके कई तरह से उसको बोलते हैं तो इससे क्या पता लगता है इससे ये समझ में आता है कि वेदों को छोड़ करके जितने भी ग्रंथ हैं, चाहे वो दर्शन हो उपनिषद हो ब्राह्मण ग्रंथ हो कोई भी उनमें कहीं न कहीं कहीं न कहीं प्रक्षेप हुआ है भारी प्रक्षेप हुआ है और पुराणों में तो हुआ ही हुआ, हुआ है लेकिन ऋषियों के ग्रंथों में भी बहुत सारे प्रक्षेप भाग उसमें लगाए गए अपने अपने हिसाब से मांसाहारियों ने तो मनु स्मृति में भी मांसाहार का पोषण कर दिया जहां जहां भी किसी को अनुकूल लगा तो अपने नाम से अगर वो प्रक्षेप करते तो कोई सुनता नहीं तो इसलिए ऋषियों के ग्रंथों में प्रक्षेप कर दिया पर प्रक्षेपकर्ता ने अपना कोई नाम नहीं वहां पर डाला तो कहते हैं कि इसलिए वेद जो है वो वो ईश्वर ईश्वर रचित है और कोई कहे अनेक पुरुष घटित है तो कहते हैं कि अगर अनेक पुरुष घटित वेद मान लें कि ठीक है वेद मनुष्यों की रचना है तो फिर स्वामी जी कहते हैं फिर उसमें एक का गुण नहीं आएगा आदि से छत भी ले सकते हैं। एक वाक्यता क्या है ये यानी आप यजुर्वेद को उठा करके देख लीजिए ऋग्वेद को उठाकर देख लीजिए तो स्वामी जी जब भाष का प्रारंभ करते हैं किसी अध्याय का और उस अध्याय का जब अंत करते हैं भाष करने के बाद तो अंत तो अंत में ये लिखते हुए चले जाते हैं कि कि इस पिछले अध्याय की संगति इस अध्याय के संगति के साथ जान लेनी चाहिए ये जोड़ते चले जाते हैं इससे पता लगता है कि वेदों में एक वाक्यता का जो गुण है वो अन्य ग्रंथों में नहीं मिलता है वो उन्हीं में मिलता है एक वाक्यता गुण इसलिए अगर एक भी कोई बात वेद की कहता है तो उस, उसका अनेक मंत्रों से संबंध जुड़ जाता है अनेक मंत्र उसमें आकर के जुड़ जाते हैं जैसे कोई कहे कि जीवे में श्रद्धा सतम अब इसका अनेक मंत्रों के साथ संबंध आप जोड़ सकते हैं वही सौ बरस तक जी करके क्या करेंगे तो कहते तो कुरवन ने कर्म करते हुए जियो वहां पर इसका संबंध जुड़ गया है और फिर कैसे कर्म करेंगे तो कहते हैं तेन तक तेन भूंजी था निर्लप भाव से कर्म करिए भोग और आसक्ति की भावना को छोड़कर के संसार बिचरिए वहां उस मंत्र का संबंध जुड़ गया तो ऐसे आप देखेंगे कि बहुत सारे मंत्रों के संबंध एक बात कहने से वो जुड़ते चले जाते हैं तो इसलिए स्वामी जी निर्णय देते हैं कि उनकी व्यवस्था नहीं हो पाएगी अगर अनेक मनुष्य रचित वेद मानेंगे तो उनमें एक वाक्यता नहीं दिखेगी अनेक विषय दिखेंगे और वेदों में जहां तक एक वाक्यता और आदि से यहां पर यह भी कह सकते हैं कि वेदों में जो अनुवृत्ति चलती है उसमें कुछ सामान्य अनुवृत्ति चलती है और कुछ एक ऐसी अनुवृत्ति चलती है विचित्र मंडूक प्लुत अनुवृत्ति तो मंडूक पुलत गति क्या होती है जैसे मेढक यहां से कूदा और बीच का रास्ता पार करके आगे कूद गया फिर वहां से कूदा फिर आगे कूद यानी बीच का रास्ता छोड़ देता है तो इसी तरह वेदों में कुछ मंत्रों का प्रसंग ईश्वर विषय चल रहा है अचानक विद्वान विषय कहा जाता है अचानक स्त्री विषय आ जाता है अचानक किसी विद्या विषय कहा जाता है लेकिन एक वाक्यता फिर भी भंग नहीं होती वो चलती रहती और वेदों में अनेक शैलियों का वर्णन किया है जैसे कहीं संवाद शैली है यानी प्रत्यक्षकृत जो ऋचाय हैं उनसे स्तुति करते हैं तुम हिना पिता बसो यहाँ प्रत्यक्षकृत मंत्र का अर्थ किया गया है हे पिता तुम हमारे हो हमारी माँ हो और कहीं परोस्त किया जाता है तदेव अग्नि तदादित तद चंद्रमा तद का मतलब है मतलब यहां पर परोक्ष हो गया और यहां पर प्रत्यक्ष हो गया और जहां पर आध्यात्मिक अर्थ लेते हैं तो वहां ऐसी भी कई तरह के वेद के मंत्र मिल जाते हैं बाचा बदामी मधुमत अपने लिए यहां पर तो वेदों के अर्थ जो है वो तीन प्रकार के किए जाते हैं प्रत्यक्ष कृत भी होते हैं परोषकृत भी होते हैं और आध्यात्मिक यानी स्वयं के प्रेरणा के लिए स्वयं को शिक्षा देने के लिए वेद मंत्र होते हैं फिर उनमें कई तरह की शैलियां होती हैं कई प्रश्नोत्तर शैली के माध्यम से होता है वेद मंत्र का अर्थ जैसे तदे जति तो स्वामी जी ने आर्यनय में इसको प्रश्नोत्तर के माध्यम से प्रस्तुत किया है तदे क्या वो चलता है प्रश्न खड़ा हो गया कि क्या ईश्वर चलता फिरता है जैसे हम चलते फिरते हैं हालांकि हम चलते फिरते नहीं हैं शरीर हमारा चलता फिरता है हम थोड़ी चलते फिरते हैं वो तो वहीं रहता है जो हमारा असली जो स्वरूप है वो नहीं चलता फिरता है तो प्रश्न उठाया कि तदे जाती क्या वो गति करता है इस चलता फिरता है तो उत्तर दे दिया तदे जाती ती नहीं नहीं वो गति नहीं करता है वो चलता फिरता नहीं है तदे जाती तन्ती तद क्या वो दूर है तो उत्तर दिया कि नहीं दूर तो नहीं है तद्दुरे तदंत के तद हाँ, दूर भी है और पास भी है अज्ञानियों से तो वो दूर है और जो ज्ञानी लोग हैं उनके वो बहुत निकट है उनका स्वामी वो अनुभव करते हैं तो इस तरह से वेदों के अनेक मंत्रों में प्रश्नोत्तर शैली से भी उनका अर्थ दे करके और मनुष्यों को शिक्षा दी गई है तो इसलिए वेद जो है वो मनुष्य रचित ना हो करके ईश्वर रचित है क्योंकि उनमें पूर्णता, शुद्ध और पवित्र ज्ञान का जो भंडार है वो पाया जाता है उसमें कहीं झूठी बात नहीं मिलती है और आगे कहते हैं पूर्व अब थोड़ी थोड़ी इत, इतिहास की बात करते हैं कहते हैं पूर्व काल में भिन्न भिन्न विद्याएं भरतखंड में वेदों के कारण प्रसिद्ध पूर्व काल में यानी प्राचीन काल में भिन्न भिन्न विद्याएं भरत खंड में इसको भरतखंड भी कहा जाता था तो महाभारत अब इसको भारत कहा जाता है तो कहते हैं इस भारतखंड में वेदों के कारण बहुत सारी विद्याएं प्रसिद्ध थी कौन कौन सी विद्याएं तो स्वामी जी कहते हैं जैसे विमान विद्या और अस्त्र विद्या इत्यादि तो स्वामी जी अपने इतिहास के ग्रंथों को देख करके और फिर ये लिखते हैं वेदों का स्वाध्याय करके वेदों का मनन करके उन्होंने निष्कर्ष निकाला कि हमारे देश में वेद तो सजा से ही थे और प्राचीन काल में बहुत सारी विद्याएं थी जिन्हें आज यूरोपियन ये कहकर के गर्व अनुभव करते हैं कि अगर विमान को किसी ने उड़ाया तो राइट राइट बंधु ने उड़ाया राइट ब्रदर और उससे पहले महाराष्ट्र के एक पंडित ने उड़ा दिया था क्या नाम था शिवकर बापू उन्होंने उड़ा के दिखा दिया पर उसको जेल में डाल दिया क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि कोई यहां का भारतीय किसी तरह से कोई आविष्कार करे जेल में डाल दिया तो विमान विद्या पहले भी थी और, और अस्त्र शस्त्र विद्या भी पहले थी तोपें पहले थी भूसुंडी बोलते थे बंदूक को भुसुंडी तो भूसुंडी क्या होती है तोप नहीं बंदूक होती है भूसुंडी का मतलब और तरह तरह की उस समय की के अस्त्र विद्या वो उस समय के लिए ठीक थीं तो ऐसी बहुत सारी विद्याएं पहले थीं विद्याओं के पुस्तक होने से भी विद्या नष्ट हो गई तो विद्याओं के पुस्तक जब नष्ट हो गए, तो गए यानी जब इस देश में जैनियों का शासन रहा लगभग तीन वर्ष तक जैनियों का शासन रहा सत्या प्रकाश के अनुसार अगर प्रमाण किया जाता है तो 300 सौ वर्ष तक यहाँ पर जैनियों का राज्य रहा तो उन्होंने भी पुस्तकें नष्ट की ज्ञान की जितनी पुस्तकें थी नष्ट की और मुसलमानों का राज्य रहा तो उन्होंने भी पुस्तकें नष्ट की उनको सुरक्षित नहीं रखा उससे कुछ शिक्षा प्राप्त नहीं की उससे कुछ सीखा नहीं बस वो नष्ट करते चले गए तो कहते हैं कि विद्याओं बिद्धा, के पुस्तक नष्ट होने से भी विद्या नष्ट हो गई मुसलमानों ने लकड़ी जलाने की जगह पुस्तकों को जलाया अब जब पुस्तकों को इसलिए जलाया क्योंकि उन्हें कोई ज्ञान से लेना देना नहीं था वो कुछ सीखना समझना नहीं चाहते थे तो इसलिए लकड़ियों की जगह पर कागज जला जला करके उन्होंने स्नान का पानी गर्म किया होगा खाना बनाया होगा जो कुछ रसोई से संबंधित काम होता है वो उन्होंने लकड़ी की जगह पर पुस्तकों को जला जला करके अपना काम किया और कहते हैं जैनियों ने भी ऐसा एनर्थ किया फिर एक उदाहरण देते हैं लगभग 100 सवा सौ वर्ष पहले का सन अठारह साल के लगभग जब दंगा फसाद हुआ था उस समय किसी एक यूरोपियन ने अमृत पेशवा के भारी पुस्तकालय में आग लगा दी थी ऐसी दंत कथा है तो स्वामी जी कहते हैं कि जब 1857 होना चाहिए पतंजलि कहते हैं अठारह के लगभग जब ये दंगा फसाद हुआ था तो उस समय किसी एक अंग्रेज ने अमृत पेशवा महाराष्ट्र का कोई राजा रहा होगा तो उनका बहुत बड़ा पुस्तकालय था तो द्वेष वसात उस पुस्तकालय को जला दिया गया आग लगा दी गई और पूरा का पूरा वो जल गया तो कहते हैं कि इस पर विचार करो कि कितनी विद्या नष्ट होती आई है स्वामी जी आगे उदाहरण देते, देते हुए कहते हैं ऊपरीचर नामक राजा था ये सदा भूमि को स्पर्श ना करता हुआ हवा में ही फिरा करता था ऊपरचर नाम का कोई राजा इतिहास में था तो कहते हैं कि वो यहाँ ये तो स्पष्ट नहीं लिखा है कि किसमें फिरा करता था लेकिन ऐसा लगता है कि विमान विमान में वो विमान में वो मतलब अपनी यात्रा करता होगा और उसका विमान ऐसा होता होगा कि आयु तो आज भी विमान है जब उड़ते हैं तो भूमि का स्पर्श कहाँ करते हैं लेकिन जब उतरते हैं जब चढ़ते हैं तब तो भूमि का स्पर्श किए बिना ना तो उतर सकता है ना चढ़ सकता है लेकिन हो सकता है उस समय कुछ ऐसा रहा हो कि जैसे आज भूमि पर दौड़ते हैं हवाई पट्टी पर विमान दौड़ते हैं तो उतरते हैं और जब और जब हवाई पट्टी पर दौड़ते हैं तो चढ़ भी जाते हैं यानी लेकिन उस समय हो सकता है कि हवाई पट्टियों का प्रयोग ना करके कोई ऐसी विद्या हो कि नीचे उतारना ही ना पड़े या नीचे थोड़ा सा ऊपर रहता हो और वहां से लोग उतरते हो तो इस हाँ या कोई चुंबकीय ऐसा आकर्षण हो सकता है कहते हैं पहले के जो लोग लड़ाइयां लड़ते थे उन्हें विमान रचने की विद्या भली प्रकार विदित थी स्वामी जी कहते हैं कि पहले के जो लोग युद्ध करते थे तो वो विमान भी बनाते थे रावण की चर्चा तो आती है पुस्तक विमान की और हनुमान जी के बारे में सीधा तो अगर कोई कह उड़ करके ऐसे गए तो ये थोड़ा संभव नहीं लगता ना कि कोई बिना किसी यंत्र के बिना किसी साधन के और व्यक्ति यूं ही अपना कूद लगा करके और जैसे समुद्र पार कर ले दस बारह चौदह किलोमीटर दूर समुद्र तो संभव नहीं लगता तो उससे लगता है कि हनुमान जी के पास भी कोई ऐसा विमान रहा होगा कि जिसका प्रयोग करके वो लंका में गए सीता जी का पता लगाने के लिए तो कहते हैं कि उन्हें विमान रचने की विद्या भली प्रकार मैंने भी एक विमान रचना का पुस्तक देखा है हो सकता है की स्वामी जी ने बृहद विमान शास्त्र एक पुस्तक अभी भी उपलब्ध हो जाती है महर्षि भारद्वाज की लिखी हुई है हो तो सकता है कि उसका उन्होंने दर्शन किया हो तो कहते हैं कि मैंने भी ऐसा एक पुस्तक देखा है भाई उस समय दरिद्रों के घर में भी विमान थे भला सोचो कि उस व्यवस्था के सम्मुख रेलगाड़ी की प्रतिष्ठा क्या हो सकती है अर्थात कुछ भी नहीं तो स्वाम जी कहते है कि भाई ऐसा नहीं उस समय गरीबों के घर गर में भी विमान थे जैसे अमेरिका के बारे में कहते है कि वहाँ या तो कार है और कई तो ऐसे हैं कि उनके अपने अपने हवाई जहाज जा हैं, जहां उनको उड़ाना होता, ता उड़ा लेते हैं तो हो सकता है कि उस समय भारत की समृद्धि इतनी अधिक रही हो और इतनी अधिक विमान विद्या उस समय हो और धन धान की कोई कमी नहीं थी उस समय तो ऐसी स्थिति में अगर घर घर में विमान होते थे या गरीबों के घर में भी विमान होते थे या विमान से वो चलते थे तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है तो स्वामी जी कहते हैं कि अब रेलगाड़ी अंग्रेजों ने चला दी तो ये हमारे लिए कोई बहुत आश्चर्य की बात नहीं है वो नहीं चलाते तो हम चला देते उस समय बाद हम चलाते हम सोचते क्योंकि आवश्यकता जो है वो आविष्कार की जन्नी है तो इसलिए स्वामी जी यहाँ पर वेद विद्या के बारे में अपनी बात करते हैं आगे फिर चर्चा करेंगे शांति पर पृथ्वी दौशाक्ष शाति पृथिवी शांतिराप शातिषधया शाति वनस्पतया शातिर्विदेव शातिर्ब्रह्म शाति शान्ति शां शातिर शांति साम शांति रे दे ओम शांति शांति शांति सर्वेभ्यो नमः